कुछ तो बता जिंदगी अपना पता जिंदगी कुछ तो बता जिंदगी अपना पता आज जिंदगी होटल रिजेंसी के रेस्टोरेंट में बैठे बैठे विक्रांत फिल्म बजरंगी भाईजान का यह गाना गुनगुना रहा था और गाने के एक एक शब्द से इस केस को और खुद को रिलेट करने की कोशिश भी कर रहा था हाथ काटने वाला यह केस तो हमेशा के लिए बंद हो चुका था लेकिन इस केस ने विक्रांत को बहुत कुछ सिखा दिया था अब उसे आशमा या रश्मि के बारे में ज्यादा कुछ सोचना समझना नहीं था हाथ काटने वाले मुजरिम को पकड़ा जा चुका था वो जेल में थी और उसकी यानी आशमा की माँ की देखभाल की भी टेंशन खत्म थी रश्मि ने खुद ही उनका ख्याल रखने का वादा किया था कुल मिलाकर अब सिर्फ जश्न मनाने का वक्त था और इसके लिए टीम ए के सभी मेंबर रेडी थे विक्रांत को रश्मि ने पूरे दस लाख रुपए दिए थे इससे विक्रांत अब खुद को काफी अमीर समझ रहा था उसने शहर के सबसे बड़े होटलों में से एक होटल रिजेंसी में अपनी टीम मेंबर के लिए शानदार पार्टी अरेंज की थी। यहां टीम टीम ए के के सभी मेंबर हुए थे। सिर्फ हेड पुष्कर और पहले वाले हेड चेतन राय को छोड़कर चेतन इस वक्त हॉस्पिटल में था इसी वजह से यहाँ नहीं आ सका था वरना टीम ए के एक एक मेंबर यहाँ मौजूद थे यहाँ तक के एक टीम मेंबर की सास हॉस्पिटल में भरती थी फिर भी वो उसे छोड़कर यहां पर पार्टी करने के लिए आया हुआ था शाम से लेकर अब तक उसकी बीवी ने सैकड़ों बार उसे फोन किया लोगों को धमकाते हुए यहाँ आने के लिए बुलाया था और फिर भरे ऑफिस में उस दुकानदार को पीट कर जो ट्रेलर दिखाया था उसे देखकर शायद ही कोई यहाँ आने की हिम्मत करता पूरी ऑफिस की टीम यहाँ मौजूद थी विक्रांत ने यहाँ शराब और खाने का भरपूर इंतजाम किया था जिसकी खुशी का अंदाजा टीम मेंबर के चेहरे को ही देखकर लगाया जा सकता था विक्रांत विक्रांत विक्रांत, इधर इधर, विक्रांत को गाने में डूबा हुआ देखकर टीम की एक मेंबर उसे हाथ से इशारा करते हुए खुद की तरफ बुला रही थी चेतन सर बुला रहे तुम्हें इधर आओ बात कर लो उनसे चेतन राय पहले टीम थे उन्हें भी विक्रांत ने इस पार्टी में इन्वाइट किया था लेकिन इस वक्त वो हॉस्पिटल में थे इस वजह से यहाँ नहीं आ सके थे तो चेतन ने विक्रांत के पास वीडियो कॉल की थी जब विक्रांत ने फोन पकड़ा तो उसे चारों तरफ से टीम मेंबर ने घेर लिया चेतन भी विक्रांत के कामयाबी से बहुत खुश थे उन्होंने विक्रांत को बधाई देते हुए कहा विक्रांत जब से तुमने टीम बीस से दो केस छीना है मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा मेरे तो अब टूटे हुए पैर भी खुशी के मारे फड़फड़ाने लगे हैं चेतन की बात सुन वहाँ मौजूद सभी लोग ठाकुर मारकर जोर जोर से हंसने लगे चेतन एक केस की खोजबीन के चलते इंजर्ड हो गया था वो छह महीने के लिए हॉस्पिटल में भर्ती था विक्रांत के इस ऑफिस भर आने के कुछ दिन बाद ही चेतन छुट्टी पर चला गया था इस वजह से दोनों के बीच ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ था न ही अभी दोनों एक दूसरे को ज्यादा अच्छे से जानते थे लेकिन फिर भी चेतन को विक्रांत ने इस पार्टी में इनवाइट किया था और चेतन भी विक्रांत की अचीवमेंट से बहुत खुश था चेतन के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर विक्रांत बोला फिर तो सर अगर मैंने टीम बी से एक दो केस और छीन लिए, तब तो आप सीधे ही हॉस्पिटल के बेड से जंप मारते हुए ऑफिस पहुंच जाओगे पूरा हॉल हसी के ठहाकों से गूंज उठा इसी खुशी के माहौल में राघव ने वाइन की गिलास उठा ली और फिर बोला गाइज सब अपने-अपने गिलास उठाओ चेयर तभी बीच में ही संगीता बोल पड़ी एक मिनट एक मिनट आज चेतन सर भी हमारे साथ पियेंगे ये उसने फोन में चेतन की तरफ देखते हुए कहा चेतन सर आपके पास कोई गिलास लीजिए और हम साथ में चेयर करते हैं। चेतन ने बेड पर पड़े पड़े बगल में रखी गिलास अपने हाथ में उठा ली और फिर सभी ने एक साथ चेयर करते हुए वाइन के पैक मारे वहाँ फोन में दूसरी तरफ चेतन ने गिलास में भरा पानी ही चेयर करते हुए पी लिया संगीता टीम ए में बहुत दिन से काम करती है। उनकी उम्र तकरीबन 40 साल से भी है। के लोग उन्हें संगीता दी भी कहते हैं वो काफी खुश मिजाज महिला थी ऑफिस के सभी लोग उन्हें काफी पसंद करते थे चेतन ने वहां से संगीता को चिड़ाते हुए कहा संगीता तुम बहुत ड्रिंक कर रही हो लग रहा है आपके हस्बैंड से शिकायत करनी पड़ेगी अरे कर दीजिए न सर शिकायत उससे पीछा तो छूटेगा और फिर मैं आपके साथ रहने आ जाऊंगी साथ में बैठ के दारू पिये <laughs> पूरा हॉल हंसी के से गूंज उठा विक्रांत ने इस पार्टी में टीम ए के सभी मेंबर के साथ ही दो लोगों को और भी इनवाइट किया हुआ था एक तो डिपार्टमेंट के हेड डिसूजा सर को और दूसरी फॉरेंसिक टीम की ऑफिसर डॉक्टर गीता को डिसूजा सर की उम्र ज्यादा थी वो इस तरह की पार्टी में कम ही आते थे लेकिन डॉक्टर गीता जरूर आई हुई थी विक्रांत को कम ही उम्मीद थी कि डॉक्टर गीता यहाँ आएंगी हालांकि वो काम से थोड़ी बिजी थी इस वजह से पार्टी के अंत में ही पहुँच सकी वो विक्रांत की इनविटेशन को मना नहीं करना चाहती थी गीता को खुद विक्रांत की इस अचीवमेंट पर खुशी थी सो वो भला पार्टी में कैसे नहीं आती उन्हें यहाँ देख विक्रांत के चेहरे की खुशी देखने ही लायक थे विक्रांत खुद से गीता के लिए वाइन का ग्लास लेकर उनके स्वागत के लिए पहुंचा लेकिन अभी गीता को ड्राइव भी करना था इस वजह से उन्होंने ज्यादा पी नहीं पार्टी खत्म होते होते रात के करीब बारह बज चुके थे तो गीता ने खुद ही विक्रांत और सुनिधि को घर छोड़ने की बात कही जिस रास्ते में सुनिधि और विक्रांत का घर था उसी रास्ते से होते हुए गीता भी जा रही थी। तो वो दोनों भी गीता की कार में सवार हो गए सुनिधि का घर तो होटल के करीब ही था तो वो कुछ मिनट बाद ही गाड़ी से उतर गई अब गाड़ी में सिर्फ विक्रांत और डॉक्टर गीता ही बची हुई थी हो लग रहा है आज तुमने कुछ ज्यादा ही पी ली है विक्रांत की लाल आंखें देखकर ही गीता ने अंदाजा लगा लिया था तो उसने विक्रांत से कहा विक्रांत भी फ्लर्ट करने के मामले में कभी पीछे नहीं रहता था उसने तुरंत जवाब दिया जब तक मैंने आपको टच नहीं किया है तब तक समझ लो ज्यादा नहीं पी है गीता का फिगर काफी अच्छा था इस वक्त कार ड्राइव करते वक्त उसके चेहरे पर आ रही लाइट गीता की खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी वाह तुम तो बड़े फ्रेंक हो बिल्कुल ईमानदारी से जवाब दिया तो चलो मैं भी तो मैं ईमानदारी से बता रही हूँ इस रास्ते पर मेरा घर नहीं पड़ता गीता ने मुस्कुराते हुए कहा विक्रांत को गीता की बात का कुछ मतलब समझ नहीं आया लेकिन एक बात तो थी गीता की बातों के पीछे कुछ ना कुछ छुपा हुआ मतलब जरूर था कहीं वो मुझसे कुछ चाहती तो नहीं भला इत रात को कोई लड़की मुझे अकेले अपनी गाड़ी में बैठा क्यों ले जा रही है हमेशा की तरह विक्रांत का जासूसी दिमाग चलने लगा उसे लगा कि गीता उसके साथ कुछ करना चाहती है मतलब उसके साथ इश्क फरमाना चाहती है शराब के नशे में इस तरह के ख्याली पुलाव विक्रांत के मन में पकने शुरू हो गए तभी गीता ने उसके सारे सपने तोड़ते हुए कहा ओ मिस्टर ज्यादा दूर तक मत जाओ मेरा ऑफिस है इसी रास्ते पर और मैं इस वक्त ऑफिस ही जा रही थी तो सोचा कि तुम्हें छोड़ दू समझे बस इतना ही था इतना कहकर गीता जोर जोर से हंसने लग गई आप तो डिपार्टमेंट की हेड है ना इतना काम क्यों कर रही हैं? इतनी रात को ऑफिस विक्रांत ने पूछा अरे हाँ डिपार्टमेंट के दूसरे लोग डेड बॉडी को हाथ लगाने से थोड़े डर रहे हैं तो मुझे टेस्ट के लिए जाना पड़ रहा है समझे मैं दिन भर ऐसे ही डेड बॉडीज को टच करती रहती हूँ अब बताओ अब भी छूना है मुझे गीता ने मुस्कुराते हुए कहा बिल्कुल अरे आप मुझे एक बार छू ले इसके लिए मैं खुद डेड बॉडी बनने को तैयार हूँ विक्रांत ने हंसते हुए कहा मतलब करने में पीछे नहीं रहोगे, है पर पड़ी वहां स्टेयरिंग पर बी एमडब्ल्यू का लोगो बना हुआ था विक्रांत बड़े ध्यान से उन लोगों को देखे जा रहा था ओ सो डॉक्टर गीता बहुत रिच है बी एम डब्ल्यू एक्स तो तुम्हारा मतलब ये मीना बंसल की कार है उसकी भी सेम यही कार थी ना असल मायने में गीता ने बिल्कुल सही बात कही थी सच में विक्रांत इस वक्त मीना बंसल के बारे में ही सोच रहा था विक्रांत उस हाथ काटे जाने वाले केस में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया था कि उसकी एक एक चीज उसे काफी अच्छे से याद थी मीना बंसल के पास भी सेम गीता जैसी ही बीएमडब्ल्यू एक्स थी जब गीता ने विक्रांत के मन में चल रही बात को पकड़ लिया तो उसने बात घुमाते हुए कहा नहीं मैं तो बस ये सोच रहा था कि आखिर मैं इतना अमीर कैसे बन सकता हूँ बहुत आसान है फाइंड ए रिच अच्छा। विक्रांत को गीता के द्वारा कही गई बात का मतलब समझ आ गया था इतनी बातें करते करते विक्रांत अपने घर के बाहर पहुंच चुका था ओके गीता मैडम मेरा घर तो आ गया वैसे अगर आप चाहें तो थोड़ी देर चलकर मेरे साथ बैठ सकती है मैं घर पर अकेला ही रहता हूँ क्या गीता विक्रांत के साथ उसके घर पर चली गई और उसके मन में क्या विचार था ये सब जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को